शिव पुराण पर संहिता शिवलिंग की स्थापना उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन ऋषियों ने पूछा सूर्य शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए? ने कहा महर्षियों मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूं। ध्यान देकर सुनो और समझो। एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके पार्थिव द्रव्य से जलमय द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अथवाण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए शिवलिंग का पीठ मंडलाकार गोल चौकोर त्रिकोण अथवा खाट के बाएँ की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला है पहले मिट्टी से प्रस्तर आदि से अथवा अच्छा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए यह स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है चल चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए किंतु बाणलिंग के लिए यह नियम नहीं है लिंग की लंबाई निर्माण या स्थापना करने वाले यजमान के बारह अंगुल के बराबर होनी चाहिए ऐसे ही शिवलिंग को उत्तम कहा गया है इससे कम लंबाई हो तो फल में कमी आ जाती है अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है चरलिंग में भी वैसा ही नियम है उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के एक अंगुल के बराबर होनी चाहिए उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ और दर्पण के समान लक्ष्य हो उसे नौ प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में दो मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम लाल वै श्याम मरकत मोती मूंगा गोमेद और हीरा इन नौ रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े सद्योजात आदि पांच वैदिक मंत्रों ओम सद्यो जात प्रपद्या में सद्यो जाताय वै नमो नम भवे भवे नाचि भवे भवस्व भवोद्भवाय नम ओं वाम देवाय नमो ज्येष्ठाय नम श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नम कालाय नम कलविकर्णाय नभो बलविकर्णाय नमो बलाय नमो बल प्रमथनाय नम सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मथा नम द्वारा शिवलिंग का पांच स्थानों में क्रमश पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दी और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें याचकों को जड़ सुवर्ण गृह एवं भूसंपत्ति तथा चेतन गौ आदि वैभव प्रदान करें